भागते भागते राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया राम उसे पकड़ नहीं पाये। उन्होंने उस पर और लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारिच अपने असली रूप में आ गया और अपनी आवाज बदलकर राम की आवाज में जोर से चिल्लाया हा सीते हा लक्ष्मण मारेज ने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए मारेज की पुकार सुनकर राम को बात समझते देर नहीं लगी वे तुरंत तेज कदमों से कुटिया की ओर बढ़े इधर उस मायावी की पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी वे उसका रहस्य समझ गए और चौकसी बढ़ा दी सीता उस आवाज को सुनकर विचलित हो गई और लक्ष्मण से बोली तुम जल्दी जाओ तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में हैं। लक्ष्मण सीता को समझाते हुए बोले कि भैया संकट में नहीं है वह आवाज मायावी राक्षसों की चाल है यह सुनकर सीता को क्रोध आ गया लक्ष्मण राम की सहायता के लिए नहीं गए उसके पीछे सीता को कोई दिखाई दिया। वे लक्ष्मण को कोसते हुए बोली, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। मैं जानती हूं। मैं जानती जानती कि तुम राम की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो सीता ने यहाँ तक कह दिया तुम भरत के गुप्तचर हो तुम राम की भलाई नहीं चाहते हो सीता की बातों ने लक्ष्मण को अंदर से झकझोर दिया वे चुपचाप सिर झुकाकर उनके सामने खड़े थे वे बार-बार सीता को को समझा रहे थे। यहां राक्षसों की चाल है। भैया कुछ भी नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे वे लक्ष्मण से कहने लगी मैं राम के बिना नहीं रह सकती अपनी जान दे दूंगी लक्ष्मण तुम जाओ और राम को जल्दी से लेकर पड़े। लक्ष्मण के निकलते ही रावण गेरुआ वस्त्र पहने कुटिया के पास आ पहुंचा सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया रावण ने सीता की खूब प्रशंसा की और लंका में जाकर रहने को कहा सीता क्रोध में बोली मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मैं राम की पत्नी हूं। वे महाबली हैं। तुम चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा रावण ने सीता की बातों को अनसुनी करते हुए उसे खींच कर रथ में बैठा लिया सीता उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करती रही लेकिन सब व्यर्थ हुआ। वे राम और लक्ष्मण को पुकारती रथ लंका की ओर उड़कर जाने लगा। रास्ते में सारे पक्षियों, पर्वतों, नदियों इत्यादि से सीता कहती जा रही थी कि कोई राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है गिद्ध राज जटायु ने सीता का विलाप सुना और तुरंत रावण के रथ पर हमला कर दिया और उसका रथ तोड़ दिया क्रोध में रावण का रथ टूट गया था वह सीता को अपनी बाहों में दबाकर दक्षिण की ओर उड़ने लगा सीता किसी तरह राम के पास सूचना पहुंचाना चाहती थी उन्होंने अपने आभूषण उतारकर रास्ते में गिरा दिए। उन्होंने सोचा आभूषण राम को शायद मिल जाए तो मेरी सूचना उन्हें प्राप्त हो जाएगी। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया वह हर तरह से सीता को प्रभावित करना चाहता था वह अपने अंतपुर में गया और सीता को राक्षसियों की निगरानी में छोड़कर बाहर निकल गया कुछ देर बाद फिर रावण सीता के पास आकर बोला तुम मेरी पत्नी बन जाओ मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ निर्णय तुम्हें करना है मेरी पत्नी बन जाओ अन्यथा जीवन भर विलाप करती रहोगी सीता बार बार रावण को धिकारती रही वे वे कहती रही कि राम के बल को नहीं जानता, वे तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे तेरा सारा मेरे लिए निरर्थक है तूने महापाप किया है राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है राम की इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया और तुरंत अपने आठ शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा और राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने के लिए कहा तथा मौका मिलते ही उनको मारने का आदेश भी दिया उधर रावण ने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया उसने राक्षस राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को कोई शारीरिक कष्ट मत देना सिर्फ उसके मन को दुख पहुंचाओ अपमानित करो रावण ने सब किया और अपनी ओर से उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन सीता सीता बार बार राम का नाम लेती रही बाल राम कथा की आगे की कथा आप जानेंगे अध्याय आठ में